के प्रति भारत का भविष्य यह वही प्राचीन भूमि है जहां दूसरे देशों को जाने से पहले तत्व ने आकर अपनी वास भूमि बनाई थी यह वही भारत है जहां के आध्यात्मिक प्रवाह का स्थूल प्रतिरूप उसके बहने वाले समुद्रकार नद है जहां चिरंतन हिमालय श्रेणीबद्ध उठा हुआ अपने हिम शिखरों द्वारा मानो स्वर्ग राज्य के रहस्यों की ओर निहार रहा है यह वही भारत है जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की चरण रज पड़ चुकी है यही सबसे पहले मनुष्य प्रकृति तथा अंतर जगत के रहस्यों रहस्योदघाटन की जिज्ञासाओं के, के अंकुर उगे थे आत्मा का अमरत्व अंतर्यामी ईश्वर एवं जगत प्रपंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पहले पहल यही उद्भव हुआ था और यही धर्म और दर्शन के आदर्शों ने अपनी चरम उन्नति प्राप्त की थी यह वही भूमि है जहां से उमड़ती हुई बाढ़ की तरह धर्म तथा दार्शनिक तत्वों ने समग्र संसार को बार बार प्रावित कर दिया और यह यही भूमि है जहां से पुनः ऐसे ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों में शक्ति और जीवन का संचार कर देगी यह वही भारत है जो शताब्दियों के आघात विदेशियों के सत सत आक्रमण और सैकड़ों आचार व्यवहारों के विपर्य तह कर भी अक्षय बना हुआ है यह वही भारत है जो अपने अविनाशी वीरय और जीवन के साथ अब तक पर्वत से भी दृढ़ भाव से खड़ा है आत्मा जैसे अनादि अनंत और अमृत स्वरूप है वैसे ही हमारी मातृभूमि का जीवन है और इस हम इसी देश की संतान हैं भारत की संतानों तुमसे आज मैं यहाँ कुछ व्यवहारिक बातें करूँगा और तुम्हें तुम्हारे पूर्व गौरव की याद दिलाने का उद्देश्य केवल इतना ही है कितनी ही बार मुझसे कहा गया है कि अतीत की ओर नज़र डालने से सिर्फ मन की औनति ही होती है और इससे कोई फल नहीं होता अतः हमें भविष्य की ओर दृष्टि रखनी चाहिए यह सच है परंतु अतीत से ही भविष्य का निर्माण होता है अतः जहाँ तक हो सके अतीत की ओर देखो पीछे जो चिरंतन निर्झर बह रही है आकंठ उसका जल पियो और उसके बाद सामने देखो और भारत को उज्ज्वल तवर महत्तर और पहले से और भी ऊंचा उठाओ हमारे पूर्वज महान थे पहले यह बात हमें याद करनी होगी हमें समझना होगा कि हम किन उपादानों से बने हैं कौन सा खून हमारी नसों में बह रहा है और उस खून पर हमें विश्वास करना होगा और अतीत के उसके कृतित्व पर भी इस विश्वास और अतीत गौरव के ज्ञान से हम अवश्य एक ऐसे भारत की नींव डालेंगे जो पहले से श्रेष्ठ होगा अवश्य ही यहाँ बीच बीच में दुर्दशा और अवनति के युग भी रहे हैं पर उनको मैं अधिक महत्व नहीं देता हम सभी उसके विषय में जानते हैं ऐसे युगों का होना आवश्यक था किसी विशाल वृक्ष से एक सुंदर पका हुआ फल पैदा हुआ फल जमीन पर गिरा मुरझाया और सड़ा इस विनाश से जो अंकुर उगा संभव है वह पहले के वृक्ष से बड़ा हो जाए अवनति के जिस युग के भीतर से हमें गुजरना पड़ा ये सभी आवश्यक थे इसी अवनति के भीतर से भविष्य का भारत आ रहा है वह अंकुरित हो चुका है इसके नए पल्लों निकल चुके हैं और उस शक्तिधर विशाल का ऊर्धमूल वृक्ष का निकलना शुरू हो चुका है और उसी के संबंध में मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ